शो टॉक, असंभव क्रांति नंबर नाइन सुबह मैंने उर्वशी की कथा कही उससे दो पहर उन्हें अत्यंत कामोत्तेजक स्वप्न आया तो उन्होंने चाहा है कि मैं ऐसी बातें न कहूं जिनसे कामवासना वासना भड़क उठे मैं तो सिर्फ सत्य जानने का रास्ता बताऊं मेरी कथा से उनकी कामवासना वासना जागृत हुई है या कि कामवासना उनमें दबी हुई पड़ी थी मेरी कथा उसे बाहर निकाल रही है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 उपाय तो यह होना था कि स्वप्न आते हैं सूचना की तरह उस सूचना को हम समझें और उस सूचना का कुछ हल करें कोई समाधान खोजें समाधान खोजने का तो उपाय नहीं करते समस्या को दबाने का उपाय करते समाधान क्या है समाधान यह है चित्त का दमन ना करें कोई भी चीज चित्त में दबाई ना चाहे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 पत्नी पति को कैसे आदर दे बच्चे मानव को कैसे आदर दे? माओ बच्चों को कैसे आदर दे? ये सेक्स की बाई प्रोडक्ट ये तो उसकी ही उत्पत्ति है ये उसी से तो आते हैं इनके प्रति आदर कैसे हो सकता है जीवन हमारा अनादर से भर गया है जीवन हमारा घृणा क्रोध से भर गया है क्योंकि सेक्स के प्रति हमारी कोई रिवरेंस की धारणा नहीं है आदर का भाव नहीं है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 और जो कौम जितनी ज्यादा सेक्स के प्रति भयभीत और घबराई हुई है उस कौम का चित्त उतना ही ज्यादा सेक्सुअलिटी से भरा हुआ है लेकिन हम तथ्यों को देखना नहीं चाहते हमने हिम्मत खो दी हम सोचना नहीं चाहते हम विचार नहीं करना चाहते हम आंख बंद करके जैसा चल रहा है चलते रहना चाहते हैं ऐसे नहीं हो सकता है इस, इस संबंध में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 शराब खाना खोलने का मैंने निश्चय कर लिया बड़े अजीब नतीजे हमारा मन बड़े अजीब नतीजे लेता रहे जिनकी कल्पना भी नहीं होती समझाने वालों को जिनकी कल्पना भी नहीं होती शिक्षा देने वालों को वो हम नतीजे लेते रहते फ्राइड एक दिन अपने बच्चे और अपनी पत्नी के साथ एक बगीचे में वीना में घूमने गया था साझ जब लौटने लगा अंधेरा हो गया बच्चा नदारत था उसकी पत्नी ने कहा कि बच्चा ना मालूम कहाँ गया अब अंधेरे में हम कहाँ खोजेंगे इतना बड़ा पार्क है ने कहा तुमने कहीं उसे जाने को मना तो नहीं किया था अगर किया हो तो सबसे पहले वहीं देख ले अगर उसमें थोड़ी भी बुद्धि है तो वो वहां मिलेगा उसकी पत्नी तो है उसने कहा मैंने कहा था कि फवारे पर फाउंटेन तो मत जाना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 स्वीकार करने का साहस होना चाहिए तथ्यों को वैज्ञानिक दृष्टि होनी चाहिए देखने की और जब हम किसी तथ्य को सीधा स्वीकार करते हैं तो एक बड़ा बल एक बड़ी ताकत पैदा होती और फिर एक रोग हमारे भीतर जो पैदा होता निशेष से वो बंद हो जाता है यहां इस नगर में हम आए हुए हैं शायद नगर के गाँव के लोगों को पता भी नहीं होगा अगर आप गांव में दो चार जगह पोस्टर लगा देते और लिख देते कि फलना फलना जगह मीटिंग हो रही है वहां कोई भी नहीं आ सकता है वहां आना मना है तो ये ये मैदान खाली नहीं रह सकता था फिर इस गांव में शायद ही कोई एक आद बुद्धिमान आदमी होता जो ना आ जाता मामला क्या है वहां जाना जरूरी हो जाता एक दरवाजे पर लिख के टांगने भीतर झांकना मना है फिर कोई इतना हिम्मत का आदमी वहां से नहीं निकल सकता जो बिना झांके निकल जाए और अगर निकल जाए तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगा फिर 24 घंटे चिप्तीस का यही होगा कि तो उस द्वार पर कैसे चले कैसे झांके फिर रात सपने देखेगा कि द्वार खोल लिया झांक रहा है फिर सपनों के लिए कहेगा कि, कि गड़बड़ हो गई मुश्किल में पड़ गया हूं मैं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 इस बेचने की जड़ पकड़ लेनी है और जड़ है दमन जड़ है जीवन के तथ्यों का विरोध और निषेध स्वीकार नहीं तो मैं आपको कहना चाहूंगा इस संबंध में सेक्स के विरोध में मत खड़े रहें, उसे स्वीकार करें जाने कि वो है फिर खोजें फिर निरीक्षण करें फिर उस वृत्ति को पकड़ें प्रेम से और उतर जाए गहरे में सेक्स की वृत्ति गहरी से गहरी वृत्ति है क्योंकि उससे ही हम पैदा होते हैं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 इसलिए हम परेशान है सेक्स से परेशान है क्रोध से परेशान है ईर्षा से परेशान है हर चीज से परेशान ही परेशान है और इन सब से लड़ रहे हैं और इस लड़ने में हम पूरे जीवन को दो कौड़ी का कर लेंगे आखिर में हम पाएंगे हम एक हारे हुए सर्वहारा जा रहे हैं जमीन से कुछ भी लेकर नहीं क्योंकि हम खाद को इकट्ठा करने और खाद लड़ने में लगे रहे हमने बगिया तो बनाई ही नहीं बगिया बन सकती है मनुष्य के जीवन की लेकिन जो तथ्य हैं उन सबको देखना जानना पहचानना और उनके रूपांतरण की कीमिया केमिस्ट्री खोजनी है सेक्स से है ना क्या आपको पता है आज तक कोई भी नपुंसक कोई भी इंपोर्टेंट जगत में कुछ भी पैदा कर सका है कुछ भी बच्चे तो नहीं लेकिन और कुछ कविता गीत संगीत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 सृजन का इतना आनंद तो ले कम से कम उसने कुछ पैदा किया उसने कुछ बनाया वो जमीन को ऐसे नहीं छोड़ जा रहा है कुछ पीछे छोड़ जा रहा है ये तृप्ति और ये संतुष्टि उसे मिले लेकिन सृजन के बहुत तल हैं बहुत ग्रेट्स हैं सृजन के बहुत रूप हैं बहुत ऊंचाइयां हैं सृजन की बहुत गहराइयां हैं लेकिन वे सब गहराइयां सब ऊंचाइयां सेक्स की ऊर्जा से ही जन्म पाती हैं वही उनका केंद्र है उसके प्रति विरोध से नहीं उसके प्रति समझ प्रेम आनंद और सम्मान से आदमी नीचे से ऊपर की तरफ विकसित होता चला जाता है तब वो बच्चे ही पैदा नहीं करता कुछ और भी पैदा करता है तब वो पार्थिव ही पैदा नहीं करता कुछ अपार्थिव को भी जमीन पर उतार लाता है तब उसकी चेष्टाएं कुछ अलौकिक कुछ अपार्थिव जीवन कुछ अपार्थिव शक्तियों को भी जमीन पर आमंत्रित कर लेती है वो एक सृष्टा बन जाता है इसलिए इसे सोचें इसे खोजें हजारों साल ने जो कहा है वही जरूरी रूप से सही ना मान ले वो सही नहीं है उस पर पुनर्विचार उस पर रिकंसीडरेशन होना आवश्यक है कम से कम सेक्स के बाबत तो हमारी सारी दृष्टि नई हो जानी चाहिए वही हमारा महारोग हमें पीड़ित किए हुए है उससे हमारा छुटकारा अत्यंत आवश्यक है एक और छोटा सा प्रश्न और फिर हम उठेंगे एक बहन ने पूछा है नारियां आध्यात्मिक जीवन में उत्सुक होती हैं तो पुरुष बाधा बनते हैं नारियां क्या करें पहली तो बात यह आध्यात्मिक जीवन ऐसा जीवन है जिसमें कोई भी बाधा नहीं बन सकता है कोई बाधा नहीं बन सकता है सांसारिक जीवन में कोई बाधा बन सकता है मुझे एक रास्ते से जाना है और आप रास्ते पर दीवाल खड़ी कर दें बंदूक लिए खड़े हो जाएं उधर से मैं नहीं जा सकूंगा मुझे एक काम करना है आप मेरे हाथ पर बांध दें जंजीरें कस दें तो मैं नहीं कर सकूंगा सांसारिक जीवन में दूसरे लोग बाधा बन सकते हैं क्यों क्योंकि सांसारिक जीवन में दूसरे लोग सहयोगी भी बन सकते हैं जहां सहयोग मिल सकता है वहां बाधा भी मिल सकती आध्यात्मिक जीवन में सहयोग भी कोई नहीं दे सकता बाधा भी कोई नहीं दे सकता सहयोग ही नहीं दे सकता तो बाधा कैसे देगा जहां किसी के कोऑपरेशन का ही कोई मूल्य नहीं है सहयोग का ही कोई मूल्य और अर्थ नहीं है वहां उसके नॉन कोऑपरेशन का क्या मतलब उसके असहयोग का क्या मतलब है नहीं लेकिन अब तक जिसको हम आध्यात्मिक जीवन समझते रहे हैं उसमें पति बाधा बन सकते हैं पत्नियां बाधा बन सकती है कोई भी बाधा बन सकता है अब आपको मंदिर जाना है हो सकता है पति कहे कि मंदिर जाना मुझे पसंद नहीं असल में मंदिर जाना आध्यात्मिक जीवन ही नहीं है संसार की एक घटना है इसमें पति बाधा बन सकता है अब आपको पूजा करनी है घर में भजन कीर्तन करने पति कह सकता है कि मुझे यह पसंद नहीं मेरा दिमाग खराब होता है अभी एक मामला मेरे पास आया एक महिला ने आके मुझसे कहा कुछ दिन हुए कि आप कृपा करके मेरे पति को समझाएं उनके धर्म से हम परेशान हो गए घर पागल हुआ जा रहा है क्या हुआ दो बजे रात से उठाते हैं और इतने जोर से जपजी का पाठ करते हैं इतने जोर से कि बच्चे सो नहीं पाते हम नहीं सो पाते मोहल्ले के लोग शिकायत करने लगे कि क्या हो रहा है मैंने उनके पति को बुलाया वे आए वे बड़ी खुशी से आए क्योंकि वे सोचते होंगे कि मैं तो उनके आध्यात्मिक जीवन में साथ दूंगा सहयोग दूंगा पत्नी को ही कहूंगा कि तू गलत है किसी के में जीवन में बाधा बननी चाहिए वे बोले कि मैं सुबह उठता हूं तो ये उठने नहीं देती मैंने कहा सुबह यानी कितने बजे उन्होंने कहा दो बजे दो बजे सुबह होता है लेकिन वे बोले की तो ऋषि मुनियों ने बहुत तारीफ की जितने जल्दी उठो उतना अच्छा और मैं कोई बुरा काम तो करता नहीं जप जी का पाठ करता हूं जिसके भी कान में पड़ जाए उसका भी हित है मैंने कहा ऐसा धार्मिक जीवन अगर आपका है तो इसमें आपके पत्नी और बच्चों को बाधा बनना पड़ेगा ये तो धार्मिक जीवन न हुआ ये तो एक पागल का जीवन हुआ इसका धर्म से क्या वास्ता अगर ऐसा कोई जीवन जीना चाहे तो बेचारे पति चिंतित भी हो सकते हैं पत्नी भी चिंतित हो सकती है कि क्या हो रहा है और पति पत्नी हजारों साल से चिंतित है धार्मिक आदमी से बहुत घबराए हुए रहते हालांकि जाते हैं कोई धार्मिक आदमी आता उसके पैर भी छूते नमस्कार भी करते लेकिन डरता है पति डरता कहीं पत्नी धार्मिक ना हो जाए पत्नी डरती कहीं पति धार्मिक ना हो जाए मेरे पास न मालूम कितने पत्र आते हैं पत्नियां लिखती हैं कि हमारे पति जरा बहुत ही धर्म में उस सुख हो गए इससे गबड़ाहट हो गई कोई रास्ता बताइए क्योंकि धर्म के नाम पर जीवन का जो विरोध चलता रहा है और धर्म के नाम पर जो जो एब्सर्डिटीज बेवकूफियां चलती रही है कोई भी समझदार आदमी चिंता तुर हो जाता है कि ये क्या हो रहा है कुछ भी गड़बड़ हो सकती और सब तरह की गड़बड़ को मौका मिल गया है सब तरह की गड़बड़ की जा सकती है एक आदमी सड़क पर नंगा खड़ा हो सकता है कि मैं धार्मिक हो गया इसकी इस स्टूपिडिटी इस इस के लिए इसकी इस, इस मूलता के लिए घर के माँ बाप बच्चे पत्नी चिंतित हो जाए तो कोई हैरानी की बात तो नहीं यही आदमी अगर हमें धर्म का ख्याल ना होता तो हम इसकी चिकित्सा की व्यवस्था करते फौरन इसको ले जाते अस्पताल मानसिक चिकित्सक के पास किसको कुछ गड़बड़ हो गई ये आदमी नंगा खड़ा हो गया लेकिन ये हम कह नहीं पाते क्योंकि हम जानते हैं कि इसको ये तो परम संन्यासी हो गया है साधु हो गया है चिंताएं हैं लेकिन ये चिंताएं आध्यात्मिक जीवन के कारण नहीं जिसको हम आध्यात्मिक जीवन समझे हैं वो आध्यात्मिक जीवन ही नहीं है उसमें बाधा दी जा सकती है लेकिन मैं जिसे आध्यात्मिक जीवन कहता हूं उसमें कोई कैसे बाधा दे सकता है कैसे कोई बाधा दे सकता है आप अपने चित्त को शांत करें कोई पति कोई पत्नी कैसे बाधा दे सकता है बल्कि प्रसन्न होगा कोई भी क्योंकि शांत आदमी के साथ जीना एक आनंद है अशांत आदमी के साथ जीना तो आनंद नहीं अगर पत्नी अशांत है तो पति के जीवन में एक उपद्रव निरंतर चलता रहेगा पति अशांत है तो पत्नी के जीवन में उपद्रव चलता रहेगा लेकिन अगर पत्नी शांत होना चाहती तो पति क्यों बाधा देगा कभी किसी पत्नी ने पत्नी के स्वस्थ होने में बाधा दी है बीमार रखना चाह है क्यों चाहेगा क्योंकि पत्नी की बीमारी पति को भी तो बीमार करती है बीमार बना देती है, क्योंकि घर में एक आदमी बीमार है तो कोई आदमी स्वस्थ नहीं रह सकता सारे घर की हवा रुग्ण हो जाती घर में एक आदमी अशांत है तो सारे घर की हवा में अशांति के कीटाणु फेंकता है तो अगर कोई शांत होने लगे तो पति बाधा देगा लेकिन पति को डर है पुरानी तरह की शांति बड़ी खतरनाक थी दूसरी तरह की अशांति थी अगर पत्नी शांत होने लगे तो उसको लगेगा कि संबंध टूटे पुराने ढंग की जो शांति जो हम समझते रहे कि शांति अगर वो माला माला जपने लगे तो पति समझ गए मुश्किल हो गई अब ये मेरे साथ सिनेमा देखने नहीं जा सकेगी अब मेरे और इसके प्रेम के नाते गड़बड़ होंगे क्योंकि ये माला बीच में खड़ी हो जाएगी तो पति घबरा जाएगा कि ये उपद्रव हो रहा है ये मैं पत्नी को खो रहा हूं लेकिन अगर पत्नी शांत होने लगे जिसे मैं शांति कहता हूं तो पति तो हैरान होगा जिस प्रेम को उसकी पत्नी ने उसे कभी नहीं दिया था वो शांति के बाद पैदा होना शुरू होता है जिस प्रेम को उसने कभी इससे नहीं पाया था वो उसे उपलब्ध होना शुरू होगा क्योंकि जो आदमी अशांत है वो हमेशा प्रेम मांगता है प्रेम कभी देता नहीं अशांत आदमी का लक्षण है प्रेम मांगता है देता कभी नहीं अशांत आदमी दे कैसे सकता है उसके पास सही नहीं देने को कुछ सिवाय अशांति के वो मांगता है अशांति से गबराया है वो कहता है मुझे प्रेम दो और जो आदमी प्रेम मांगता है उसे प्रेम कभी भी नहीं मिलता है क्योंकि प्रेम मांगने से मिल ही नहीं सकता वो सिकुड़ जाता है बहुत डेलिकेट बहुत नाजुक है जब आप मांगने लगते हैं तो वो डर जाता है प्रेम हमेशा तभी मिलता है जब बिना मांगा अन मांगा मांग के कभी नहीं मिलता प्रेम की कोई भिक्षा नहीं मिलती तो जितना कम मिलता है उतनी उसकी डिमांड और मांग बढ़ती है मुझे प्रेम दो, लेकिन जो व्यक्ति शांत होता है अगर पत्नी शांत है या पति शांत है तो वो प्रेम देना शुरू कर देगा मांगेगा नहीं देगा और जब प्रेम दिया जाता है तो अपने आप उत्तर में हजार गुना होकर वापिस लौटता है प्रेम जब दिया जाता है तो प्रेम लाता है तो अगर एक पत्नी शांत हो रही है ध्यान में प्रवेश कर रही है तो उसके जीवन में तो गहराई बढ़ेगी रस बढ़ेगा आनंद बढ़ेगा प्रेम बढ़ेगा उसके जीवन की सारी चीजें एक अनूठे रूप से आनंद मग्नता को उपलब्ध होने लगेंगी पति इससे दुखी होगा का? कोई कारण तो नहीं इसमें पति के दुखी होने का पत्नी इससे दुखी होगी कोई कारण तो नहीं इसमें पत्नी के दुखी होने का कोई भी कारण नहीं है तो जिसको मैं आध्यात्मिक जीवन कह रहा हूं अगर वो जगत में आता है तो हर घर एक सुखी घर होगा अभी जिसको हम आध्यात्मिक जीवन कहते थे तो उसने हजारों घर बर्बाद किए लाखों घर बर्बाद किए करोड़ों लोगों को इतने कष्ट में डाला है जिसका कोई हिसाब नहीं लेकिन हम ना मालूम कैसे लोग हैं चुपचाप देख रहे हैं दुनिया में क्रिमिनल्स ने अपराधियों ने इतना नुकसान नहीं किया जितना तथाकथित धार्मिक लोगों ने किया है कितने घर बर्बाद किए हैं कितने परिवार कितनी पत्नियों को रोते छोड़ दिया कितने बच्चों को कितने मां को कितने बाप को अगर उसकी सारी किसी भी दिन किसी आदमी ने सारे आंकड़े इकट्ठे किए तो हम घबरा जाएंगे अपराधियों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है अपराधी बहुत कम है इस मात्रा में लेकिन चूंकि हमें इस सबको कहते हैं ये त्याग है वैराग्य है अनाशक्ति है हमने अच्छे अच्छे शब्द इस अपराध को दे दिए इस क्रिमिनल एक्ट को हमने बहुत अच्छे अच्छे ऊंचे ऊंचे शब्द दे दिए उन शब्दों के पीछे सब छिप जाता है रोती हुई पत्नियां छिप जाती हैं, रोते हुए बच्चे छिप जाते हैं बर्बाद घर छिप जाते हैं सब छिप जाता है बूढ़े माँ बाप छिप जाते हैं उनका रोना सब छिप जाता है क्योंकि हम इस आदमी को सिर पर उठा लेते हैं जुलूस निकालते हैं जोर से बाजा बजाते हैं संन्यास हो गया दीक्षा हो गई गांव भर में सोरगुल मचा देते हैं उस शोरगुल में वो घर जो रोता हुआ पीछे छूट गया है वो अंधेरे कोने में खड़ा रह जाता है उसको रोने की भी हिम्मत नहीं होती कि रो तो कैसे रो इतना गांव तो खुशी मना रहा है वो भी उस खुशी में उदास उदासमन आंसूली सम्मिलित हो जाता है हजारों घर बर्बाद हुए हैं धर्म के नाम पर और ऐसे धर्म के लिए अगर पति चिंतित हो जाए तो बिल्कुल ठीक है पत्नी चिंतित हो जाए बिल्कुल ठीक है लेकिन उस धर्म की मैं बात नहीं कर रहा वो धर्म ही नहीं है एक ऐसा धर्म चाहिए जो जीवन को घर को खुशी से भर दे जो सामान्य जीवन को सामान्य घरों को सामान्य दाम्पत्य को परिवार को आनंद से भर दे दुख और उदास से भरने वाला जीवन नहीं वैसा धर्म नहीं वैसा अध्यात्म नहीं वो अध्यात्म है ही नहीं मेरी दृष्टि में तो किसी को भी दुख देने में जिसे रस आता है वो आदमी दुष्ट है चाहे वो किसी रूप से दुख देने की व्यवस्था करता हो व्यवस्था कई तरह की हो सकती है एक समाज सम्मत व्यवस्था हो सकती है दुख देने की एक समाज असम्मत व्यवस्था हो सकती है एक आदमी अपनी पत्नी को बच्चों को छोड़कर रैश्या घर में चला जाता है तो यह समाज असम्मत व्यवस्था है पत्नी को दुख देने की इसके हम सब विरोध करेंगे कि गलत बात है ये बुरी बात है तुम क्यों दुख दे रहे हो पत्नी को लेकिन एक आदमी सन्यासी हो जाता है ये समाज सम्मत व्यवस्था है दुख देने की इसमें हम उसका आदर करेंगे कि तुम बहुत ही अच्छा कर रहे हो और ये सब असार संसार है तुम छोड़ रहे हो ये आदमी वही है ये जरा होशियार है इसने टार्चर का वो रस्ता खोजा जिसमें आप इंकार नहीं कर सकते और इसके चित्त में सताने की कोई भावना काम कर रही अन्न था यहां अगर ये परमात्मा को नहीं खोज सकता है तो और कहां खोजेगा और फिर हम देखते हैं कि पत्नी छोड़ के जाता है बच्चे छोड़ के जाता कल शिष्य सिस और शिष्याएं इकट्ठी कर लेता कोई परिवार से बाहर होता नहीं फिर नया परिवार बना लेता है फिर वही वही गोरख धंधा खड़ा कर लेता है फिर इसको समझ में नहीं पाता उसको आश्रम कहता है उसको घर कहता था वही सब गोरख धंधा है वही सब सब वही उपद्रव चलता है यहाँ एक माताजी थी वहां आश्रम में एक माताजी बना लेता है कि ये माताजी इनके पैर पड़ो। तो घर में माताजी के पैर पड़े जा सकते थे लेकिन घर की माताजी जी असार हो गई ये माताजी बहुत कीमत की ये आश्रम वाली माताजी। जी वहां भी वही घेरा था वहां बच्चों की चिंता करनी पड़ती थी यहाँ शिष्यों की चिंता करता है वहां भी झगड़े थे बच्चों के हल करने पड़ते थे यहां हल करता है शिष्यों के बदल क्या जाता है बदल कुछ भी नहीं जाता है लेकिन ये अध्यात्म ये पुराना अध्यात्म बिल्कुल थोथा है इस थोथे अध्यात्म ने जीवन को बहुत दुख पहुंचाए प्रार्थना करनी चाहिए परमात्मा से कि किसी दिन इस थोते अध्यात्म से छुटकारा हो जाए ताकि सही अध्यात्म का जन्म हो सके और उसके लिए किसी का कोई विरोध नहीं हो सकता हर एक उसका स्वागत करेगा क्योंकि वो तो आनंद को लाने वाला गीत है वो तो आनंद को लाने वाला संगीत है वो तो आनंद को लाने वाला नृत्य है वो तो जीवन को खुशी और मुस्कुराहटों से भर देगा आंसुओं से नहीं और प्रश्न रह गए वो मैं रात बात करूंगा दोपहर की यह बैठक समाप्त हुई